हम इसे अपने आप को क्यों बांध रहे हैं इसे सीट बेल्ट कहते हैं राजू कार से सफर करते समय इस पट्टे को बांधना बहुत जरूरी होता है कार के अकस्मात रुक जाने पर ये तुम्हें चोट लगने से बचाता है क्या हम और तेज नहीं जा सकते पिताजी नहीं राजू वो देखो इस सड़क पर कमाल गति पचास किलोमीटर प्रति घंटा है हमें गति की मर्यादा का पालन करना होगा अन्यथा दुर्घटना हो सकती है हम रुक क्यों गए पिताजी लाल सिग्नल की वजह से हम रुक गए क्या तुम वो लाल और हरी बत्ती देख रहे हो इसे सिग्नल कहते हैं इसका काम यातायात पर नियंत्रण रख के दुर्घटना टालने का होता है जब यह सिग्नल लाल होता है हमें रुकना चाहिए हरा सिग्नल मिलने पर हम आगे जा सकते हैं नारंगी सिग्नल का मतलब है कि सिग्नल बदलने की क्रिया में है यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है राजू अरे हाँ अभी मुझे पता चला कि कोई उतरने वाला नहीं होने पर भी स्कूल बस क्यों रुकती है कुछ बातें कार चलाते समय ध्यान में रखनी चाहिए ये मोटर कार है हम अलग अलग तरह की मोटर कारे सड़क पर देखते हैं यह सीट बेल्ट है सीट बेल्ट के उपयोग से हमारा कार का सफर सुरक्षित होता है यह सड़क की बत्तियां हैं इनका उपयोग अंधेरे में सड़क को उजालने के लिए होता है यह वाहतुक के संकेत हैं। इस पर कमाल गति मर्यादा लिखी है इसे देखकर हमें उस सड़क की कमाल गति मर्यादा समझती है अपनी मोटर कार मर्यादा से कम गति से ही चलानी चाहिए यह ट्रैफिक सिग्नल है लाल बत्ती जलने पर हमें रुकना चाहिए और हरी बत्ती जलने पर हम आगे जा सकते हैं सिग्नल की बत्ती नारंगी होने से यह पता चलता है कि सिग्नल अब बदलने वाला है